फिर सने समय पर ढिलाई भी नहीं पदार्थों से भोगों से मान से मिले क्या मिले क्या सिद्ध होगा सिवाय फंसने के और कुछ हाय आया झंडराज पति बेटो दिखाई ये मधाप्रमा सदस्य हो गया जंगना जब साथ मर रहा, पर पर रहा। तुम है तो पोट नहीं अरे मरेगा जब साथ उठ जाएगा रस्ते में हुआ रहा कोई साथ ही सोचे बातें जा रहे थे किसी गाड़ी वाले का गाड़ी पर तो चलते कोई मिल जाते नहीं तो कपड़े मस्ती में चलते थे धीरे धीरे धीरे गिर जाते बोले करे जैसो मन करो ग पाया न पाया से बीज बीज किए पहले जैसे मन कर तो पहले जैसा मन कर भया मैं पाया ऐसे समय इस ऊपर में एक बुद्धि के धैर्य रखे धीरे में पुत्र धीरे धर्म मित्र और नारी आप में लिखा है जो पति प्रता स्त्री होती है पति की सेवा करने वाले और पति में कोई आफत आ जाए तो धन ही बनाती आशा रहता रहता है बैठा तो कभी तो पति समझता है कभी पत्नी पत्नी राम जी को लाना तो और दे देखी क्यों और पूछ नहीं, नहीं है उसने देश की राजा इक्का वो वो अति मर गया छोटा इतनी बड़ी मै मेरे बाप है मैं भी नहीं रोता तुम क्या करती हो तुम्हें तो जब नहीं हो आत्मसंस्तम मैंने कृतवा परमात्मा परिपूर्ण शक्ति परमात्मा है ये मन करना आत्मस्तम मन करता परमात्मा है ऐसा मन करके न दिन कुछ भी चिंतन नहीं परमात्मा का चिंतन करेगा तो मन साधु हो जाएगा संसार का चिंतन करेगा संसार और मन को सात तो मैं चेंजिंग दिन बोलूं चेंजिंग बोलूं हां आज तो ये बात नहीं है ना तो हम लोग सेल चेंज हो रही है कि कोई यू और तो बुरा है आज ये बोलना लेकिन जब ये ऐसा नहीं हो सकता कहीं परमात्मा जी जाए और बंद हो जाए ये ये से कहता नहीं है नहीं से लगा जंग करो आप जितने बैठे भाई बहन अपने मन बस में नहीं रहता चिंतन होता है तो भगवान ये कर दो देखो जो मना बात लोग चला गया इसी खुद मन में देखो थोड़ा क्यों चौथी नहीं आएगा बच्चे में कोई आपता कौआ माँ तो माँ ऐसे आत्मा शांत हो जाता उपष्म हो जाता उपसम ऐसे उपष्म जिसका मन हो गया है ऐसे योगी वो एनुष्ट योगी को उत्तम सुख सुखो थी उत्तम <प्तिया> सुख प्राप्त होता है वो स्नान करे जिसमें ब्रह्मभूत अगल एक प्रभाव करते उत्तम सुखम होते संसार के सुख है सब संस्कृत सुख हो गए स्नान करे नहीं नहीं है है में पाप से योगी किया शांत होना चल ऐसे अपने मन को कि भगा कर उस आत्मा ने योगी विदुत कर दो कर्म सब नहीं भोग ऐसा पुरुष सुख ही ने ब्रह्म को प्राप्त हो जाता तमस्त तमस्त कर्म तुम गया और शांत रंग गया ऐसा से उपराण हो पड़वा नहीं पड़वा तो सुख है न बृहस्पति परमात्मा की प्राप्ति और सुख सुखपूर्वक अत्यंतम सुखम सुख सुखे परमात्मा को प्राप्ति जिसका कोई अंत नहीं आता ऐसा सुख प्राप्त हो जाता तो ज्ञान योग कैसे करता है और भक्ति योगी कैसे करता है अब बताते हैं ज्ञान योगी है ज्ञान योगी बात बताई अभी अत्यंत के ज्ञानी बातंत ज्ञानी सर्वभूत आत्मान अपना स्वरूप अपने जावभूत आत्म संपूर्ण भूत है आत्मा सर्वभूता सब समझ एक योगा योगा है सब समझ समझ परम को परमत्मा संसार संसार परमत्मा देश में आत्मा एक थे सब बुद्धों में आत्मा देता है आत्मा है। तो है। शम्णूँ ज़िए। शम्णूँ ज़िए। उस में सबूतों को देखता है उस समता में ही संसार है संसार में में समता है भक्ति होगी कि वो माम प्रस्तुत सर्वत सब में हमारे प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु श्री राम मैं सबाराम सीताराम और सब बजमे न पानी है रही पानी में बर्फ है और में बर्फ की की भगवान अभी से नहीं होता सब मे नये नहीं होता सब कहा बल ए पीछे लुक बर्फ सामने बर्फ इक्की भगवान चिपते नहीं कैसे जा भगवान के भगवान के भक्त होते है सब में भगवान में देखे भगवान किसके पीछे पीछे जा भगवान छोड़ा खेलते आप में चुनिए खेल लड़के लड़के भर में खेला होता है ना आंख में चुन खेल चल छाई अब अब तो तो देख वो वो है है है है है ही क्या रहा ऐसे के फायदा आप जाए छुट जाएंगे यो शर्मा ऐसा जो कल के करा बात याद आ गई थी उसमें वर्षा आ रही तो गंगा जी के ऊपर बबू घास हुआ कई दिन चले गए बीस पच्चीस आदमी बर्बाद बात रहे भी याद रहा हो गए पचास वर्ष के है भाग घूस रहे कर कुछ छान करके मैं तो डालने गया कुछ निसाज बना मैंने कहा ये संसार सब है पापा भोला मेरा घड़ा लगा रखी है यही संकल्प माँगूंगी यो माँग पहुँचे भी सर्वत्र और सर्वज्ञ क्या मैं पहुँचे भी यो माँग पहुँचे भी सर्वत्र सर्वज्ञ मैं पहुँचे ये देखो नजर तरान सर को को ये ये सुना लोग मेरे याद पर पर से ऐसा तुम मेरे मर जाए भगवान के उसका नीत मान सा मंद हो गया है कहा आ गया कहां आगे ये है हनुमान जी के पिता जी ये उठे कहा पढ़ते दे कहाँ आ गए अब अर्जुन पूछते हैं है महाराज मैया सत्य मना पार्थ और अर्जुन को कौन पूछते भगवान बोलते भगवान वो बोलने की इतनी मन में आ गई अपनी तरफ ही शुरू कर दिया और बोलते गई सात में बोले आज में थोड़ा पूछे बोले पे नौ में बोले पर दस में शुरू कर दिया अपनी तरफ आठ में थोड़ा अर्जुन ने पूछ लिया कहीं बातें कही तो, बात तो भगवान ने पूछ रहे की कहने की मन में ज्यादा आ गई क्या गति होती है ऐसा होता है वो मेरे युग तब है अब योगी की मेहनत जैसे भगत को कोई भगवान की बात पूछ रहे तो वो गदगद हो जाए आए पड़े भगवान से पता ज्यादा ऐसे भगवान के मन में भगती बात याद आ गई की सबसे शेष तो मेरा वो युग तब योग न्यासा सब आई मन में सातवें अध्याय ज्ञान से ज्ञान कहूंगा आठवें में मैं पूछ लिया तो वो बात तो सुन ले कर नौ फिर के ज्ञान से विज्ञान से ज्ञान कहूंगा अरे बाबा किसी वार कहोग दसवें में क्या देख भू है फिर सुन फिर सुन मेरे से फिर कहूंगा बहुत मन बाहर इस बात से कि मैंने योग मिश्रित और कहा योग क्या है सुनने वाले की जो उत्कंठा है वो योग है उस दिन वक्ता की योग में स्थिति हो जाती है सुनने वाला जवाब बच रहे आवे में शरीर में अर् लग जाता जाता ऐसे कोई स्निग्ध्य शिष्य गुरु वो गोजी मे स्निग्ध शिष्य होने वाला स्नेह रखने वाला आदर देने वाला खुद जाता है तो गुरु गुझी मत गुप्त से गुप्त बात को भी हो सब बात अधिकारी मिल गया कोई फिर क्या बात है इस बात ऐसी अर्जुन मिल गया अधिकारी और ये क्या दशा होती है महाराज तो भगवान के मैया श मना मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया जैसे भोगी का भोगो में होता है लोगी का रुपये में होता है कुटुम्ब में होता है मन जाता है वहां निकलता नहीं ऐसे मई आसक्त बना मेरे मन आशक्त हो गया प्यारा लागे कन्हैया कन्हैया अच्छा बात अच्छी लगे उनका नाम अच्छा लगे उनके गुण अच्छे लगे उनकी लीला अच्छी लगे भाई आशक्त बना ऐसे आसक्त मन वाला हो गया और मजा आश्रया आश्रय मेरा आधार भगवान का मन मुझ में लगता है आधार भी उसी का ही है ऐसे रिपोर्ट आधार कर दे कोई पद का आधार हो जाए मद आश्र आश्र के भगवान और को आसरो छोटा आसरोन आज मेरो नाली बारी तो नो कु एक आस हो एक बन एक आस विश्वास एक राम घर से चातको करे योगी और योग का अभ्यास करे योग का असं सम्बन्ध में यदा गया सुनो अर्जुन सुन वो मेरे को जैसे जानने सुन अर्जुन तो सुन ही रहे मेरी बात सुन अच्छा के मन में चादा आगे बनवा ऐसा भगत होता है मेरे समग्र रूप को जान लेता असंशे समग्र माम यथा ज्ञान सके समग्र मेरे रूप सूत्र जिस रूपी से जान सके यथा जिस प्रकार से वो कहता हूँ ज्ञान हमते विज्ञान विज्ञान से तो ज्ञान कहूंगा लक्ष्य भी अशेषता बाकी नहीं रखूंगा शेष नहीं रखूंगा पूरा पूरा कहूंगा ज्ञानों से हम सभी ज्ञानों ज्ञान इधम बक्षा में यह ज्ञात आने ये भूमि न्ञातव्य में जिसके जानने के बाद हम फिर जानने लायक कोई बात बाकी रहती नहीं उसे जानने के बाद, बाद जानने में पूरा ज्ञात ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है जानने के बाद बाकी रहता ज्ञातव्य न अवशेष जाती अवशेष नहीं रहता ऐसी बात मैं कहूँगा भगवान कहने के मन में आ गई बखश् में कहूंगा भाई शीर्ष तुम आप ही कहोगे देख मेरी बात कहने वाला मिलना मुश्किल है दुर्लभ है देख मनुष्य जाना मुस्ते सुखा स्थिति हजारों मनुष्यों में कोई एक तो सिद्धि के लिए यतन करता है हजारों तो करते ही लेकिन हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यतन करता है और ये हुई अच्छे स्थिति हो गई है उनमें भी कोई सही मेरे को तत्व से जानता है तो कौन कह सकता है बता मैं कहूंगा खुद तेरे को मैं कहूंगा भगवान कृपा है उम्र वो मुझे प्यार करते स्नेह करते मैं कहूंगा मनुष्य माँ मे तत्व था अब ऐसा कहकर अब कहना सुनिए अब देखो क्या कहते हैं धूम यहाँ पर अनलाय वायु खंग मलो बुद्रे अहंकार इसी में भिन्न प्रकृष्ठ था देख अपरा प्रकृति एक परा प्रकृति मेरी भी वो प्रकृति है एक अपरा एक अपरा अब विज्ञान से विज्ञान कहते हो ज्ञान कहना ज्ञान के साथ अनुभव हो जाए जिससे ऐसा कहना वो विज्ञान सहित ज्ञान कहते हैं है जल है तेज है वायु है आकाश है मन है बुद्धि और अहंकार ये आठ प्रकार की पांच तो तत्व हो गया मन बुद्धि अहंकार सीधे और आठ अष्ट था भिन्न आठ प्रकार की भेदों वाली प्रकृति है इति येम है इधम इधम प्रकृति अपरा इम फिर गे अपर है अपर निकृष्ट जल इतना इससे अन्य प्रकृति है मेरी परा प्रकृति है ये अपरा है वो परा है कौन है मरा जीव भूता जीव रूप जीव है तो स्वयं चेतन है शरीर जड़ है सभी गगन समीरा पंच स्थिति अदम शरीरा जीव होता माँ बो ये एकदम धारण जिसने श्री तो कर रखा जीव ने जगत धारण कर जगत जगत है नहीं के नहीं। मैं हूँ मैंने जगत मान लिया जीव ने जगत को धारण कर लिया करे जन्मता है मरता है, है सुरी परा प्रकृति है ये दो प्रकृति अपराध पड़ा अब कहते नहीं भूतानी सरवानी सबसे प्राणी है चाहे स्थावर हो चाहे जंगम हो वृक्ष लता गोलमा घास मनुष्य पशु पक्षी ये सब जंगम चलने फिरने वाले और स्थिर रहने वाले ये सब प्राणी भूत तो इनका अपरा प्रकृति है भूमिया आठ पर प्रकृति उनमें एसद योनी नहीं भूतानी इनमें दोनों को कारण है जैसे मनुष्य बनता है तो माँ बाप दोनों का अंश होता है ऐसे ये मेरा अंश जीव और ये प्रकृति का इस जड़ एतद इतन योनी नहीं परा पर प्रकृति योनि कारण भूते ये शाम ला चा प्रपूर्ण प्राणी है जो जड़ चेतन प्रकृति से बने हुए ये जो शरीर है ये जो तो पृथ्वी जल तेज वायु कैसे बना है और अंतर्गण मंग बुद्धि से बना है पर तो चेतन आत्मा है ममई वारो मेरा अंश है मेरी पराप्रकृति प्रकृति उत्कृष्ट है मेरा स्वरूप है चेतनामल सदराशि ईश्वर अंश जीव अविनाश चेतनामल सी परा प्रकृति है एतद यो नहीं, नहीं भूता संपूर्ण है एत कारण कानी अपराध पर प्रगति है और अहम कृष्ण जगत प्रभु अरे मैं संपूर्ण जगत का प्रभु और प्रलय हूं प्रभु उत्पादक में हूं और प्रलय में हूँ दोनों कहने का मतलब अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं उपादान कारण मैं हूँ निमित्त कारण मैं हूँ बनाना वाले मैं हूँ मै ही बनने वाला हूँ मकड़ी होती है मकड़ी अपने बड़े चार निकालती है और फैला दे ऐसे मेरे में से निकल सब संसार मेरे सिवाय कुछ नहीं है मकड़ी और जाए मकड़ी से सिवाई क्या है कहाँ से लाई मकड़ी उस शरीर से तो उपादान कारण हो गई और चेतना से वो निमित्तवार बढ़ ऐसे कृष्ण से चलता सम्पूर्ण जगत का प्रभाव उत्पन्न करने वाला पड़े मैं हूं मेरे संसार उत्पन्न होता संसार के जीव तो होते हैं परापरा प्रकृति परा से और संपूर्ण जगत का कारण हूँ मैं मेरे से सब वो तो मूल कारण सबसे मैं हूँ ये जड चेतन सावृत्त होते सब मत पर चरम दान्य किंच दस धन दिया मेरे से पर्याव कोई कारण नहीं है कि भगवान के सिवा और कोई कारण ऐसा कोई है नहीं किंच नहीं में पर चरम नान्य किंच दस्त धन दिया मई सर्व मिलम प्रो सूत से मणिगणा आयुव जैसे सूत की माया और सूत गई मणिया असूत गई धागा ऐसे सब संसार मेरे में प्रोजा हुआ मेरा स्वरूप है मई धागा हूँ धागे के आधार मैं मणिया तो जो, जो माला का जो माला मन धूप सूत आधीन सब मणि आ रहे थे सूत्र छूट जाए थे मणिया कट बिखर जाए कुछ नहीं ऐसे सब संसार में सूत्र परिपूर्ण व्यापक मैं, परिपूर मैं हूँ सब मैं, मैं, भी यार यार। मैं आता तक ना। अब ना विज्ञान से विज्ञान मैं आतु जगत अभ्यंत नूप से संसार में मैं व्यापक हूँ मेरे सर्वे तुम प्रोत्तम कैसे तो होता हूँ सुनो अब देखो है ये तो कह मेरे अभी न्याय मेरा बताते रसो हम आप सुबह कुछ देने न सुनो जल के बीच में रस मैं हूँ रस रूप मैं हूँ जब मैं रस निकालते तो? जय राम जी कुछ नहीं रूप और प्रभास में सर चंद्रमा तो मैं सूर्य में प्रभाव हूँ प्रभास प्रभा निकलता कुछ नहीं मै हूँ प्रण मैं सर्वे तू संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ प्रण रूप में वेद पुल आकाश में शब्द में हूँ शब्दता पैदा होता है आकाश आकाश भी शुभतन मात्रा से पैदा होता पौरष मनुष्य में पुरुषार्थ है प्रसी प्रसी में अच्छा वो पुरुषार्थ मेरा स्वरूप है पुण्योग पृथ्वी में पवित्र सुगंध है सुगंधि से तेज तरह वो सुगंधि पृथ्वी की है पृथ्वी ये फूल पैदा होते है लकड़ी होती तना की इनमें आता है ये गंधव तो प्रसिद्ध गया लक्षण पृथ्वी का लक्षण गंध है आकाश वायु तेज इनमें गंध नहीं है पानी में भी गंध नहीं है संसर्ग से वायु में भी गंध आ जाए पर वायु में खुद भी नहीं है गंध तो पृथ्वी नहीं है वो पवित्र गंध दुर्गिंद होती है पुण्य गंधि तेज स्थान विभाव सहु अग्नि विभाव सहु विभाव उसमें तेज मेरा शुरू है बीज मान स्वरू भूताना बिल्कुल पास स्वरू स्वरूप क्या सबसे मात्र है मात्रा और जंग और ऊंचा और नीचे और देवता और राक्षस और असुर हो प्रेत हो प्रसाद हो कोई हो सब भूतों का बीज मैं हूँ मेरे से उत्पन्न होते हैं हो बीज संरक्ष होते हैं उदास हो शादी हो बीज हमाम सर्वभूतान विद्यपात सनातनं बीज हूँ बीज हूँ सनातन संसार के बीज होते वृक्ष से पैदा होने वाले होते हैं और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाते है मैं बीज हूँ सनातन आदिकार से सदा से बीज हूँ संसार कितने उत्पन्न हो जब मेरा न्याज होता नौ में से बीज में बेम नौ में बाकी रहेगा तो नौ में सुना सातवा जो बाकी रहेगी वो भगवान को मौका मिलेगा में तो भगवान कहेंगे आज में तो अर्जुन ने प्रश्न कर दिया प्रश्न कर पैसा उत्तर जाए बड़े प्रश्न नहीं करेंगे फिर आज भगवान की तरफ से सातवा आया ये भी नौ आया ये भी दसवा आया भगवान की तरफ तो उसमें कह देंगे तो बीज सनातन का अनादि बीज को माना है आदि नहीं होती अरे वहां पे बीज मदे चपा में महमद प्रणय स्थान निधानीजम अभ्यम बीज का नाश नहीं सृष्टि अनंत पैदा हो जाती है ये बीज तो पैदा होता है वृक्ष से है और वृक्ष पैदा करने में सोच जाता है मैं सुनाता हूँ संसार में ही उसने बीज आया बुद्धि बुद्धि मत बुद्धिमान जितना धागा बताते हैं भगवान है बुद्धिमान जितने धागा में तेजस राश में तेजस्वी नाम तेजस्वी जितने पदार्थ है नक्षत्र है बिल्ली है, है जो तेजस्वी है उन्हें तेज मेरा स्वरूप है धर्मांुद्ध भूते शुरू कामोश भरतवा भरतवर शिव में श्रेष्ठ अर्द्वर तुम बड़े श्रेष्ठ भगवान अब प्रशंसा करने लग गए भगवान के मन की बात को पूछे तो को की पूछे। तो कोई पूछे तो भगवान राजी बहुत होते हैं, संत महात्मा को भीतर की बात है बढ़िया पूछे में कोई पूछ ले कोई समझे ऐसे भगवान खुश हो गए भक्त भक्तपर से मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ धर्म से अग्र दुभतम जो काम वो मेरा स्वरूप है सब संसार पैदा होते काम धर्म से अविरुद्ध हो धर्म से विरुद्ध हो मैं काम नहीं हो धर्म से अविरुद्ध शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो सबको पैदा करने वाला काम है तो वो मेरा शुरू हुआ शास्त्र का दसवा में सपाना में शुरुआत धर्म अविरुद्ध होते जो काम होश अब कहते कहते कहते ये कहां तक कहे भैया ये सही बात सात्विका भावा जितने एक सात्विक भाव है जितने एक राजस है जितने तम ये थे वो सात्विक राज राजदास तामस ये मत ये वो मेरे से होते सात्विक राज अक्षार मंदार बुरार भला सब मेरे से होते हैं मेरे सिवाय कोई कारण नहीं है सब कारण मैं ही हूँ मेरे से विद्दि जान ले समझ लिया न तुम तेज दे मई उनमें मैं नहीं हूं मेरे में ये नहीं है सतवर स्तम्भ मैं नहीं हूँ मेरे सत्वर स्तंभ नहीं है सात्विक मेरे से ही है इस बात से तो भगवान सब में है इसे बताया गया अगर उनके श्रीवासदेव सब भगवान से पैदा भगवत स्वरूप है श्री राम मैं सब करू प्रणाम तू ही है तू ही है जो कुछ है तू ही है तो सब सब मैं, जंग में अच्छे में मंदिर में भले में बुरे में स्वर्ग में नर्ग में में बिन्दो में सब जगह मैं हूँ एक बात याद आ आगे बीच में भी कोई, कोई कोई कहता है कि तुम्हारे कृष्ण भगवान नारगी में है में भगवान मेरे को भाई हमें कहा नहीं है तुम्हारे बड़ के वहीं गए तो वहीं मिले इस बार समाचार दिया हमारे हमारे भगवान तो हे लोग हमारे राजी न ऐसे हमारे भगवान है न तुम हम ते सूते मई मेरे में नहीं है मेरे में नहीं है मैं उनमें नहीं है, तीन गुण बेर भावी ए ए तीन गुण सत्वर स्तम इन तीनों गुणों से मोहित मेरे को जानता नहीं सात्वी राजकीय भाव मेरे से होते हैं पर तीनों में लुप्त हो जाता है राज सिंह भोगो में लग जाता है उसी में लग जाए सात्वी गुण का सातवी नादी में लग जाए अलग अलग तीनों गुणों से मोहित जगत है माम ए ऐसे होता उत्तावर इनमें मैंने मेरे में नहीं मैं सबाई निर्णय पर रहता हूँ मेरे सब सृष्टि होती है साधा परंतु मैं है झोंक क्यों रहता हूँ कैसे दिल्ली अजो भी सरना दे आत्मा धूता हमें प्रकटे सम्भवी आत्मा ये प्रकट होता है ऐसे ही संसार प्रकट होता है मैं अपने स्वरूप में है झोंक करता हूँ ऐसा है तो तीनों मनोर समोहित सर्व इधम जगत सर्व जगत नहीं सब सब जगत ये तीनों गुणों से मोहित है यहाँ जगत जड़ चेतन का सब चित्र का नाम है जड़ क्या मोहित हो चेतन ये मोहित हो जाते मोहित मोहित मैं भी जाना क्योंकि माम परम व्यम इन गुणों से पर हूं अविनाशी हूं मैं ये तीन विनाशी है ये इधर है मैं इनसे पर हूँ पर का मतलब ये नहीं उधर करते पढ़ना उत्कृष्ट हूँ असंबद्ध हूँ सब में रहता हुआ हूं रहता हूँ जूगा क्यों आकाश सब में रहता है पर किसी में लिप्त नहीं होता ऐसे में रहता हूँ मैं तत्विधिम सरू झगड़ा बदी ऐसा गुण में ही भैया ये दो देवी है गुण में ही देवी, देवी, देवी सत्वर स्तमारी कोई है है माया माया तो है मेरी इस नाश कर बड़ा कठिन है मेरी माया बड़ी मुश्किल है तो क्या करे महाराज तो माँ मेरे प्रबंधन से केवल मेरे ही सुनता केवल मेरे और पदार्थों का व्यक्तियों का वस्तुओं का घटनाओं का परिस्थितियों का अभ्यास नहीं हुई माम, माम एव ये प्रबद्ध थी केवल है तो मालूम है तो मेरे को माया में वो माया कुछ मेरे हो सब तो तो दुष्कृति तो मूर्या प्रबंधन थी दुष्कृति है पाप ये मेरे स्वरण होते नहीं नराधमा धमाहा दुष्कृति में है नरा माया प्रतिज्ञाना भाव मता ंशु से भगवान भगवान के सर नहीं होते गली है भगवान दुष्कृति न मूढ़ नराधमा माया प्रति ज्ञान ना धमा दुष्कृति में नाधमा माया प्रति ज्ञान आसम भाव मत काली से भगवान भगवान के सर नहीं होते गली है माया पर ज्ञाना आश्रम भाव माश्रत है भगवान उत्साह नहीं लगते दुष्कृति है कर्ण कर्म उनके खराब और मनुष्य में मां नही थे मांग न प्रे मुढ़े मेरे शरण नहीं होते क्यों माया पर ना माया के द्वारा प्रतिज्ञान होगा बस भोग भोगेंगे संग्रह करेंगे यो करेंगे यो करेंगे आश्रम भाव में आशु संपत्ति सम्भव मास्ता आसम भाव भोग भोने में लग भाव मास्था ऐसे मेरे शरण नहीं होते नहीं। और मेरे शरण हो जाए तो मैं उतर जाते ही नहीं तीनों गुणों में मोहित होकर रह जाते मेरे शरण नहीं होते नहीं। तो शरण नहीं होने के बाद बताए तो शरण होने वाले वही बात आगे बताएंगे भाई चार प्रकार के वर्तों के अब कोई पूछता पूछो भगवान खुल गए अर्जुन के शर्ण है।, है तो स्वर्ण होने वाले कौन है वो बात दी है चतुर्विधा भजन देवम जना सुन वो तो दुष्कृति है ये सुकृति है इनके पुण्य बड़े अच्छे है ऐसे चार तरह भक्त मेरा भजन करते हैं भगवान की तरफ जिनकी रुचि हो जाती है वो भाग्यशाली है थोड़ी भी भगवान इधर तो रुचि हो जाए तो वे भाई चाहे बहन भी कम भाग्यशाली नहीं बहुत विशेष तो ऐसे चार तरह के भक्त होते हैं है सुकृति में, में। नवांग दुष्कृति नूढ़ दुष्कृति होते नहीं पाप पापन की खराब आचरण सुकृति है वे चार तरह की मेरा बहन करते हैं आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी आर्थ है वो दुखी होकर दुख दूर करने के लिए भगवान का भजन करते हैं, ये आर्थ है जिज्ञास तो को जानने के लिए भगवान का भजन करते हैं, ये जिज्ञासु है। अर्थार्थी धन संपत्ति पाने के लिए करते है मनुष्य अर्थार्थ और ज्ञानी चाहे ज्ञानी है क्या क्या बिजनेस काम है कोई काम है न दूर दूर करना है न ठंड लेना है न जिज्ञासा कोई अच्छा नहीं है ऐसे चार तरह भक्त होते तो सबसे साधारण अर्थार्थ अर्थार्थ जो ऊंचा आर्थ है आर्थ ऐसी ऊंचा जिज्ञासज्ञ ऊंचा ज्ञानी भगवान ने बीच में किया नहीं ज्ञानी जिज्ञास रखा इसका मर्द आर्थ और अर्थार्थी भी जिज्ञास होकर ज्ञानी होगी परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे इस विज्ञास को बीच में रखा है उन चार तेरस ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशेष रे उन ज्ञानी भक्त हैं, वे नित्य युक्त है निरंतर भगवान में लगे हुए हैं। दूसरे वे नित्य युक्त में अनित्य युक्त है भगवान में लगते है दुख दूर करना भी चाहते है अर्थार्थी भगवान को, था था को था था तो भी चाहते है धन भी चाहते है जिज्ञास ज्ञान तत्व ज्ञान भी चाहते है और भगवान का एक भक्ति इसमें एक ही भक्ति दो भक्ति नहीं तो है उनकी तो प्रत्त तो दो दो है नित्य योग युक्त अनित्य योग तो नहीं है वो अनित्य योग तो एक भती है आज अर्थार्थी कौन गई कि दुख तो आता है दुख के लिए दूसरे किसी से नहीं करते। अन्न से भगवान के भजन करते अर्थात ही चाहते भगवान है ऐसे अर्थात ही भी भगवान के भक्त हो जाते हैं तो भगवान से चाहते आजकल तो अर्थार्थी भगत है झूठ कबड़ बेईमारी ठगी धोखेबाजी के भगत में जो झनसा से हे जूट देवता हे कब का, हे काला का तुम तो न्याय कर देना हमें भरोसा उसका है समझे वर्षा भगत से आज भग से पूरा मत मान लाई कौ वक्त है भगवान के भगत थे वे तो वे हैं अनन्य भक्त चाहते हैं पर चाहना केवल भगवान से पतिब्रता ऊंची होती, होती है वो कोई चाहना नहीं करने गाली भी पतिब्रता हो सकती है चाहती केवल पति से और कोई देने पर दे लात मारती है नहीं चाहती वो तो पतिब्रता ही होती ऐसे ही है ऐसे भगवान के बात है ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है ज्ञानियों अत्यर्थ हम भगवान कहते मैं ज्ञानी को अत्यंत प्यारा हूँ अरे सच प्रिया वो मेरा प्यारा है सिवाई एक एक चाहना नहीं और कोई कामना नहीं है और मैं भी उनको ये था एक भक्ति रखते भाव मेरे रखते है तो अहम सच मम प्रिय मैं उनको अत्यंत प्यारा हूँ और मेरे वो भी प्यारे है मेरी तरफ लगे भगवान तो एक विलक्षण कहते उदार आ सर्वे सब उदार है अर्थार्थ भी उदार आर्थ भी उदार जिज्ञास भी उदार ज्ञानी भी, भी उदार तुम्हारा धन मांगते हैं वे उदार कैसे अरे मेरे से मांगते और भी थी। ऐसे आर्थ में भी उदार है जिज्ञास उदार और ज्ञान है क्या से हुए? का ही उधर उदार कैसे हो गए भगवान का एक कायदा है ये तमाम प्रबंधन थे जैसे मेरा भजन करते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजन करता हूँ तो पहले भजन भी शुरू करते हैं भगवान को मैं उदार होता जार। जार भी भी भी है पहले से नहीं जोड़ता भगवान के बड़े उदार है बड़े भक्ति मैं तो अपना मस्त अब विश्वास उधार है और वे अपनी कामना चाहते अपन कामना क्यों भगवान से चाहते है और देने पर दे नहीं लेते श्रेष्ठ है आनंद है भगवान के संपूर्ण ज्ञानी तो आप नहीं ज्ञानी तो मैंने सुनू का ही कोई चाह नही भगवान लगे भगवान ना चाह न कुछ भी नहीं जाए कब हो कह सुनिए कभी कुछ भी नहीं चाहिए और भगवान के में सहेस निरंतर कार्मिक बाबा कहते हैं उसके हृदय में आप निरंतर निवास आपका खास नहीं जाए कभी भी कुछ भी चाहना चाहिए तुमसे प्रेम छुटे स्वाभाविक निरंतर ता निरंतर उनकी निवास करो राव सुस्मान आत्मी में मतम आस्ता मामले अनुमान सबसे श्रेष्ठ गति अनुतम आस्था रखते केवल भगवान के लिए भगवान देवे ये भगवान की मर्जी है ये तो भगवान जन्मकोट लगे बड़ो सुन कौर एक अन्य भाव इस बुरी श्रेष्ठ बहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञान वन माम प्रपद्य वासुदेव सर्वती श्र महात्मा सुनिए तो बहु नाम जन्म नाम अंत बहुत जन्म के अंतिम जन्म में इस मनुष्य के ये सब जन्मों के बाद में अंतिम जन्म मनुष्य का है अब ये आप जन्म तैयार करें तो अपनी मर्जी भगवान के जन्म के दिया उसके अंतिम जन्म दे दिया आप तो जन्म नाम, नाम अंत्यवान मनुष्य जन्म वासुदेव सर्व इति सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा नहीं है, इसी नाम प्रपद्य ऐसा मेरे सर सब कुछ परमात्मा ही है कुछ लेने की क्षण कोई कामना नहीं ना दुख पूर्ण करने कामना धन की कामना जिज्ञासा जानना भी चाहते हमारी क्यों जानना है हम तो भगवान को तो है भगवान के है भगवान हमारे और ज्ञान मान कुछ कोई आना नहीं ऐसे भविष्य भगवान को प्यारे बहुत होते समात्मा शुरू होगा भगवान ने अपने को सुल बताया है अनंत चेता सर तभी योग देते नित्य नरेंद्र करते उनकी मैं तो हूँ सौरभ पर महात्मा है भगवान को सब जगह जाए वही खंबे में प्रकट के लिए जंगल में तो प्रगट होगी सामाई भगवान तो कही नहीं होते हरि एरिया हरि दुर्लभ बने जगह तुम्हें हरिजन दुर्लभ हो हरी एरिया देखो तक संग हरिजन तो कहीं दुर्लभ बहुत कम होता है हरिजन दुर्लभ हो गए दुर्लभा कि बेटा ये चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ ये चार श्लोगों सोलह सत्रह अठारह अब कहते हैं महाराज दूसरे भजन क्यों नहीं करते है काम स्तर से ज्ञान वे भगवान के शरण नहीं होते हुए तो है माए आपसे ज्ञान और ये काम हो स्त्र कामना जिनका ज्ञान आ गया कामना इतनी बढ़ गई कि भगवान नहीं जाते काम स्त से ज्ञान प्रबंधन थे अन्न देवता प्रबंधन थे अन्न देवताओं के कामनाओं पूरी करने के लिए भगवान का वजन नहीं कर देवताओं के भजन करने के तो नियम है उनकी पूजा के नियम है उन नियमों को धारण कर देता स्वया अपने नियत जैसी जैसी कामना जैसे अपने देवता है उस जैसे वे भक्त होते मेरे भंग से नहीं होते धन चाहते तो अपने देवताओं से दुख दुर्घ देवताओं से जो बुझा देवताओं मेरे शरण नहीं होते भगवान चार देवता देवता है पांच दे है भगवत स्वरूप पांच है, है।, है। विष्णु भगवान है और सूर्य भगवान है।, है तीन एक घर के शंकर शक्ति और गणेश घर घर के पांच ईश्वर कोटि की देवता है एक भगवान के भक्त हो जाएंगे ईश्वर मानकर किसी की भक्ति इंद्र आदि की देवता वो स्वर्ग प्रारती महासादी तो इंदिरादी के भक्तों भक्त होते दूसरी देवताओं भक्तों में यहाँ जो अभी ग्रामीण देवता दे होते अपने अपने तो है, का करने वाले है। देवसा नहीं कुछ आदित्य आदित्य बारह आठ वसु बीस हो गई और ग्यारह रुद्रीस हो गई अश्विन कुमार दूसरी तैतीस क्रोहित देवता इनके उजृन करते है। तो ते सुभाव हुआ परंतु तो मेरा क्या है सुन लो यो यो यांग यांग तनु भक्ता जो जो भगत जिस जिस देवता का भक्त होकर के उसकी उपासना करता है मैं उसकी ही उस दिन उस दृढ़ को दिता उसमें उपासना करे मैं उसको दृढ़ करता हूँ हाँ भैया ठीक है तो बड़ी गलती हो जाएगी ना? जिस नगर आप उसको कर दे तो उसके लगाता सया श्रद्धा होते तया श्रद्धा तया, तया मदत मेरी हुई श्रद्धा से युक्त होगा और तरह की आराधना में उस देवता की आराधना करना चेष्टा करते हैं कामना पूरी होती है वो कामना पूरी मैं करता हूँ पर देवताओं करो वो, देवता वो देवता चाहते हैं, तो देवताओं को देवता। श्रद्धा भी मैं कर देता हूँ कामना भी पूरी मैं कर देता हूँ तो फिर तो आप कृपा कर अपनी तरफ लगाए मेरा काम नहीं है श्रेष्ठ पुरुषों का काम है अपनी तरफ नहीं लगाता तो लगा उनके श्रद्धा ने उनकी भक्ति ने तब उनके उसी भोजन करो जाओ उसका तो उसका फल होता है वो भी मेरे दिया हुआ तुम्हारा वी आर सर वो भी फल आपका दिया हुआ इनको भी फल आपका दिया हुआ है एक बड़ा फल अंत वक्त तो फल तब तो अल्प मेरे उन अल्प बुद्धि वालों को फल मिलता है वो अंत वाला मिलता है अंत को मिलता है अभी तरह से फल नहीं मेरे किसी तरह से फर्त हो जाए मेरे तो मेरे को प्राप्त होता अंत मेरा मेरे प्राप्त होते और देवताओं भक्त होते है तो मजदूरी पूजन कर खत्म तो पैसा है <laughs> ऐसे ऐसे देवान देव जानती देवताओं देवताओं प्राप्त होते है जानती माँ मापी मेरे भक्त मेरे को भी प्राप्त हो जाती अग अग थी थी। तो रहती है पर मेरे साथ जाता है ही तो भगवान के साथ वो बैठ करके समन जुट जा और की उपचार करने वाला भगवान की तरह से गई तो भगवान गति तो माँ की तरह रा तो फिर क्या देंगे भाई ऐसी गति तो ज़्यादा हो जी अरे भगतों को तो अपने आप को दे देंगे तो बंद जाते हैं खुद नहीं सकते गति तो गति हो पर भगवान बस में हो जाते हैं भगवान बस में होते भगत के बस में हो जा के बस में नहीं होगा तो ना तो नाचे हो गया है का जब भीड़ भीड़ भी आज भय मौत भी भय खासी भय देने वाली हो भय भी तो होती है ऐसा करेगा ना सब कर रहे है। जो जो। मैं आग है। तो से उनके बस में होता है टूट बंदे बैठ बंदी नगवान भगवान रात से भक्तों की बस होती तो शुद्ध गति मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है वो, वो जाए, कर वो जाए। पर वे तो आप बस में, में, में आप होते हैं। आप नहीं क्यों आप भक्त बन जाए उसमें क्या है किसी अलग मेद्ध की कमी है अकल की कमी अक्ल की क्या कमी है कमी अकल की कम है और सब उद्योग करे धनुष करे उपासना करे, करे, करे, यज्ञ भगवान करे मेरी मेरी अल्पमे प्रयास मिल लिये करे तो फिर थोड़ी देर अभ्यंत समझा माँ बंद मंडन के माँ बुद्ध बुद्धिपुर मेरे को जैसे साधारण मनुष्य जो मानते जैसे मनुष्य अब निराकार होते फिर सराकार फिर निराकार हो जाते ऐसे ठाकुर जी भी तो जन्मदे ऐसे कृष्ण तो भगवान जैसे राम जी ऐसे ऐसे कोई लोग मानते बुद्धि अवेदम व्यक्ति मापन मान अभूत है अजान मेरे परम भाव भाव अबूत नाम अविनाशी हो अभ्यत्मा हो समीश हो ऐसा होता ही तो अपने से ऐसी बात परम भाव में अजान इस भाव में ज्ञान जानते मनुष्य कृष्ण एक मनुष्य राम एक मनुष्य हुआ ऐसे ऐसा ही भी कम है ना है नम भाव अजान मनो तुम अब ये मनो तुम भाव अजानते अविदाशी सबसे श्रेष्ठ भाव उसको जानते नहीं